देह भारत किसानों का देश भारत आम और केले की सबसे ज्यादा पैदावार भारत में होती है और गन्ने और नींबू की पैदावार में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है मसालों में जीरा अदरक हल्दी काले मिर्च इन सभी की पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है और लाल मिर्च की पैदावार में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है अगर फाइबर्स की बात करे तो जूट की पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होती है और सिल्क की पैदावार में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है भारत के सभी किसान भाइयों को देशभक्त रेडियो सलाम करता है